संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व सैन्य संचालन की विधि योद्धाओं के लक्षण और विजय के चिन्हों का वर्णन राजा युधिष्ठि ने पूछा भरत श्रेष्ठ विजयाभिलाषी राजा जिस प्रकार कायरों को उत्साहित करने के लिए धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाते हैं वह मुझे बताइए भीष्मी बोले राजन किन्ही का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है कोई कहते हैं इसका आधार युक्तिवाद है इन्हीं के मत में सत्पुरुषों का आचरण ही इसका आधार है और कोई इसे है। लोक में साधन मानते करना चाहिए जहां तक संभव हो जान बूझ कर कुटिल बुद्ध से काम न ले किंतु यदि शत्रु चढ़ आए तो उसके द्वारा उन्हें दबा कर आत्मरक्षा कर ले यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो तो लोहे की चीले कवच चमर पहनाए हुए पहनाए पेन, हुए शस्त्र पीले और लाल रंग के कवच रंग बिरंगी तलवार फरसे भाले और ढाल इन्हें बहुत बड़ी संख्या में तैयार करावे यदि शस्त्र तैयार हो और योद्धा भी शस्त्र पर विजय पाने पर तुले हुए हों तो चैत्र या मार्गशीर्ष के महीनों में चढ़ाई करना अच्छा होता है क्योंकि उस समय खेती पक जाती है पर जल की प्रचुरता होती है और ऋतु भी ना अधिक ठंडी होती है ना अधिक गर्म। इसलिए उसी समय करे। समय करें अथवा जिस शत्रु में जान पड़े तो उस समय उस पर आक्रमण कर दें। शत्रुओं के दबाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं सेना के कूच के लिए वह रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो और जिसमें जल और घास सुपास हो वन में विचरने वाले दूतों को इसका खूब पता रहता है इसलिए वीर सेना का पथ प्रदर्शन करने में उन्हें को नियुक्त करते हैं सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं की टुकड़ी रखे शत्रु से बचाव करने के लिए किला होना ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और ऊंचा परकोटा हो इससे शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा हो सकती है युद्ध कुशल लोग छावनी डालने के लिए कई बातों को देखते हुए मैदान की अपेक्षा जंगल को अच्छा मानते हैं वहां थोड़े ही बीच में सेना का पड़ाव डाला जा सकता है इसके सिवा वहा पदार्थियों को छिपाने का शत्रु पर आक्रमण करने का और विपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है योद्धाओं को चाहिए कि सप्तर्षियों को पीछे रखकर पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध करें, सेना को इस प्रकार खड़ी करें जिससे सूर्य वायु और शुक्र अपने पीछे की ओर रहे पड़ते हों, तो इनमें पूर्व पूर्व श्रेष्ठ है उसे ही अपने पीछे रखें। अश्वरोही सेना के लिए युद्ध विद्या विचारित ने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़ जल बांध और ढेले न रहो जहाँ कीचड़ और गड्ढे न हो वहाँ भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है जहाँ ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हो वह स्थान गजारोहियों के लिए ठीक होता है और जो भूमि दुर्गम ऊंची नीचे और बेतों से भरी हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो वह पैदल सेना के लिए अच्छी मानी जाती है जिस सेना में रथ और घोड़ों की अधिकता हो उसके लिए सूखा के दिन अच्छे रहते हैं और जिसमें गजारोही और पैदलों की बहुलता हो उसके लिए वर्षा काल ठीक रहता है इन सब गुणों को ध्यान में रखकर देश और काल के अनुसार व्यवहार करे जो राजा इन सब बातों पर विचार कर शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है वह अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त करता है जो लोग सो रहे हों प्यासे हों थक गए हों अथवा इधर उधर भाग रहे हों उन पर चोट न करे शस्त्र और कवच उतार देने के बाद स्थल से जाते समय पानी पीते तथा भोजन करते समय भी किसी को न मारे इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हो पागल हो गए हो घायल हो दुर्बल हो गए हो, हो दूसरे किसी काम में लगे अगे बाहर घूमते हो छावनी की ओर भाग रहे हो उन पर भी प्रहार न करे जो शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर सकते हो और अपने को संगठित करने की शक्ति रखते हो उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए तथा दुगना वेतन देना चाहिए सेना में कुछ लोगों को तो 10 10 सैनिकों का नायक बनावे और कुछ को 100 का तथा फिर 1000 वीरों वीरों का अध्यक्ष नियुक्त प्रधान प्रधान को इकट्ठा करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे उन्हें यह भी समझा दे कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं इसे अपने प्रयोजन की हानि भागते समय शत्रु के हाथ से वध और अपयश तो होते ही हैं लोगों के मुख से तरह तरह की अप्रिय और दुखदायनी बातें भी सुननी पड़ती है जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे तो नाम के ही मनुष्य हैं वे केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले ही हैं इन्हें ईलोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता इसलिए निश्चय करो कि हम स्वर्ग की कामना से संग्राम में अपने प्राण होम देंगे बस या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मरकर सदगति पाएंगे जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणों का मोह त्याग देते हैं वे निर्भय होकर शत्रु की सेना में घुस जाते हैं सेना की व्यू रचना करते समय सबसे आगे ढाल तलवार धारी पुरुषों की टुकड़ी रखे पीछे की ओर रथियों को रखड़ा करें और बीच में परिवार के लोगों को रखे शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिक हों वे आगे रहे और अपने पीछे चलने वाले पदार्थियों का उत्साह बढ़ा उन्हें थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े तो उन्हें सूची मुख्य नामक जीव बनाना चाहिए और हाथ उठा कर इस प्रकार को लाहल करना चाहिए देखो देखो वैरी भाग रहे हैं हमारी मित्र सेना आगे ही है बेखटके चोट किए जाओ इस प्रकार भीषण शब्द करते हुए साहस के साथ शत्रु पर प्रहार करें। जो लोग सेना के मुहाने पर हो उन्हें गर्जन तरजन और किलकिला शब्द करते हुए नरसिंह भेड़ी मृदंग और ढोल आदि बाजे बजवाने चाहिए यादव राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह युद्ध करने में कैसे स्वभाव कैसे आचरण और कैसे स्वरूप वाले योद्धा ठीक रहते हैं था उनके कवच और भी कैसे होने चाहिए? जी बोले राजन, और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के अनुरूप ही होने योद्धा दाले प्रास से युद्ध करते हैं वे बड़े निडर और बलवान होते हैं उसी इन देश के वे सभी प्रकार के शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं पूर्वी और, और तलवार चलाना अच्छा जानते हैं जिन योद्धाओं की वाणी और नेत्र सिंह या शार्दुल के समान हो वे बड़े लड़ाके होते हैं जिनका शब्द मेघ के समान मुख क्रोधा युक्त शरीर ऊट की तरह और नाक तथा जीव टेढ़ी हो वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले और दूर ही से शत्रु पर निशान छोड़ने वाले होते हैं जिनका शरीर बिलाव की तरह बाका और देह के बाल और खाल पतले होते हैं वे बड़े शीघ्र चंचल और कठिनता से काबू में आने वाले होते हैं जिनके शरीर गठीले छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुदौर होते हैं वे वीर युद्ध का धौसा सुनते ही क्रोध में भर जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है जिनके नेत्र ललाट ऊंचे और और नीचे के ओठ पतले होते हैं, भुजाओं पर का और पर चक्र का का अंगुलियों चक्र चिन्ह होता है, तथा जिनकी नाड़िया दिखाई देती है वे युद्ध के आरंभ में ही बड़े वेग से शत्रु की सेना में घुस जाते हैं तथा मतवाले हाथियों के समान बड़े दुर्ष होते हैं जिनके बालों के अग्रभाग पीले और छित्राए हुए पसलियां और मुख चौड़े तथा तथा कंधे ऊंचे होते होते हैं, हैं गर्दन मोटी और और और भारी होती है, तथा और है, सिर गोला स्वर कठोर होता वे बड़े क्रोधी होते हैं। और युद्ध में शत्रु पर एकदम पड़ते हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता जो अभिमानी उग्र तथा देखने में भयंकर होते हैं ऐसे मनुष्य प्राय नीच जाति के हुआ करते हैं वे भी जीने मरने की परवाह छोड़कर युद्ध करते हैं कभी पीछे पैर नहीं हटाते उन्हें सेना में सदा आगे रखना चाहिए वे साहस के साथ शत्रुओं को चोट सहते और उन पर भी प्रहार करते हैं उन अधर्मी पुरुषों को मर्यादा पालन का ख्याल नहीं करता ये कभी कभी अकारण ही राजा पर भी बिगड़ उठते हैं अतः उन्हें मीठी बातों से समझा बुझा कर ही काबू में रखना चाहिए युधिष्ठिर ने पूछा पितामह सेना की के विजय के शुभ लक्षण कौन कौन से है मैं उन्हें जानना चाहता हूँ विष्णु ने कहा जुदेटर, जिन शुभ लक्षणों को देखकर सेना के विजयी होने का अनुमान अपने ज्ञान दृष्टि से जानकर विद्वान लोग उसका प्रायश्चित करते हैं जप होम आदि मांगलिक कर्मो का अनुष्ठान करके दैवी उपद्रव को शांत कर देते हैं जिस सेना के वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साह युक्त दिखाई दे उसकी विजय अवश्य होती है यदि सेना की, से की गीदड़ गिद्ध और कौवे अनुकूल दिशा में आ जाए तो विजय मिलने में संदेह नहीं बिना धुए की ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला अथवा दाहिनी और जाती हुई लपटो का दिखाई देना तथा होम की पवित्र सुगंध का आना यह भावी विजय के शुभ चिन्ह है सेना के कूच करते समय मृगों के झुंड का पीछे या ओर दिखाई देना तथा युद्ध काल में दाहिने रहना शकुन है किंतु सामने की ओर दिखाई देना अच्छा नहीं है सतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हो और सैनिक उत्साह संपन्न एवं प्रसन्न दिखाई देते हो भावी विजय का अनुमान होता है जिनकी सेना तरह तरह के शस्त्र यंत्र कवच तथा ध्वजाओं से सुशोभित हो जिनके लड़ने वाले जवानों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक हो तथा दुश्मनों को जिनकी फौज की ओर देखने का भी साहस न होता हो वे निश्चय ही अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं जिनके सैनिक स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले अहंकार रहित आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा सदाचार का पालन करने वाले हो उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण है अब योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द स्पर्श तथा सुगंध प्राप्त हों और उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो तो इसे विजय का द्वार समझना चाहिए यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद माम भाग में शब्द करता हुआ आ जाए तो शुभ है पीछे की ओर होने से भी यह कार्य की सिद्धि करता है किंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है चतरंगणी सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले साम नीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयत्न करना चाहिए युद्ध में मार करने के बाद जो विजय मिलती है वह उत्तम नहीं समझी जाती वह भी अचानक या दैवेक्षा से ही प्राप्त होती है उसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता इसके सिवा बड़ी सेना में जब भगदड़ पड़ जाती है तो उसे रोकना कठिन हो जाता है जैसे मृगों के झुंड में एक के भागने पर सब भागने लगते हैं यही जैसा बड़ी सेना की भी होती है उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों न हो कुछ लोग भाग रहे हैं इतना ही देख सब भागने लगते हैं यद्यपि उन्हें भागने का कारण मालूम नहीं रहता है किन्तु अच्छे कुल में उत्पन्न परस्पर संगठित एवं राजा द्वारा सम्मानित हुए पांच छह वीर भी यदि मरने मारने का निश्चय करके युद्ध में डटे रहे तो वे शत्रुओं पर विजय जाते हैं। जब तक संधि होने की संभावना हो तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए पहले शाम का आश्रय लेकर शत्रुओं को समझाने का प्रयत्न करे इससे काम न चले तो भेद नीति के अनुसार उनमें फूट डालने की कोशिश करे इससे भी सफलता न मिले तो धान नीति का प्रयोग करें, धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने का प्रयास करें। जब किसी तरह युद्ध रोकने में कामयाबी न हो तो अंत में युद्ध करना चाहिए कुंती को ही क्षमा करना आता है दुष्टों को नहीं क्षमा करने और न करने का प्रयोजन बताता हूँ इसे समझो जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है शत्रु भी उस पर विश्वास करने लगते हैं राजा को चाहिए कि वह पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे, करे। उसका विनाश न यदि यदि राजा उग्र स्वभाव का होता है, तो सब प्राणी उसे द्वेष करने लगते हैं और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं इसलिए उसे आवश्यकता अनुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठी वचन बोले प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते हुए उसके प्रति दया दिखावे और शत्रु को सुनाकर कहे, ओ, इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार डाला है यह मुझे अच्छा नहीं लगा इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ मैंने बारंबार मना किया तो भी इन्होंने मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया उफ वे वीर तो किसी तरह मारने योग्य नहीं थे इन्होंने संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाए ऐसे इस संसार में दुर्लभ मेरे जिन सैनिकों ने इन वीरों का वध किया है, है। उनके द्वारा मेरा बड़ा कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के बचे हुए वीरों के सामने इस प्रकार खेत प्रकट करके एकांत में जाने पर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करे जिन्होंने शत्रुवीरों का वध किया हो उनका विशेष सम्मान करे इसी तरह शत्रु को मारने वाला अपने पक्ष के विरोधों से विरोध में से जो घायल हो अथवा मारे गए हों उनकी हानि के लिए दुख प्रकट करते हुए विलाप करें उनका हाथ पकड़कर धैर्य दें ऐसा करने से सब लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है इस प्रकार जो सब अवस्थाओं में साम आदि नित्यों से काम लेता है वह धर्मज्ञ राजा सबका प्रिय होता है उसको किसी से भय नहीं रहता सब प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं विश्वास पात्र हो जाने पर वह इच्छानुसार राष्ट्र का भोग कर सकता है अतः जो पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता हो उस राजा को चाहिए कि सबका विश्वास भाजन बने और भूमंडल की सब ओर से रक्षा करे